अगला एक प्रश्न है इंदौर से एक बूढ़ा आदमी जिसके पैर में इतनी धूप में चप्पल नहीं है वो सरिये का ठेला खिस रहा है उसके लिए क्या आपकी फैमिली में आपके संस्थान में जगह है देखिए हर घर में ब, बच्चा रहता है हर घर में बूढ़ा रहता है बच्चा भी चप्पल पहन के तो पैदा नहीं होता है और बूढ़ा भी हमें चप्पल पहनेगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत किस बात की है भाई ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे को अपना घर में ही घर मिल जाए बूढ़े को अपने घर में ही घर मिल जाएं, बड़ों को अपने घर में ही अपने साथी मिल जाएं, भाई को अपने घर में भाई मिल जाए पति को अपने घर में पत्नी और है ना पत्नी को पति मिल जाए मिल जाएगा मतलब साथ हो ताकि आ, ये जो जिसको हम कह रहे हैं कि आज एक पूरी परंपरा इस प्रकार से बन गई कि ना बच्चों को घर मिल रहा है ना मित्रों को घर मिल रहे हैं किसी को भी घर नहीं मिल रहा है ठीक तो ये बेघर होने का जो कार्यक्रम है घर में रहते हुए जो बेघर हैं वो ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है उसी का एक्सटेंशन है कि लोग अब फिजिकली भी घर से बाहर हो गए हैं तो व्यवहारिक ये नहीं है कि ये सब लोगों को मेरे घर में ये कर लूँ क्योंकि ये व्यवहारिक ही नहीं है सबसे व्यवहारिक तो ये है कि हर घर में बालक पैदा होता है उसको वो घर में रहने की योग्यता आ जाए और उसको वो घर मिल जाए एक उम्र के बाद और उसमें योग्यता आ जाए ये सबसे ज़्यादा व्यवहारिक है हम सबको व्यवहारिक मुद्दों पे काम करना होगा तो कैसे हम ऐसी शिक्षा कैसे हम ऐसी व्यवस्था कैसे एक जीने के मॉडल को खड़ा कर लें जिसमें कि कोई बेघर हो ही नहीं है ना बड़े से बड़े घर के अंदर रहने वाले आज लोग आप देखते होंगे कि वो बेघर हैं उनका उस घर में कोई नहीं है उनका कोई मन नहीं लग रहा है हम सिर्फ संवेदनशील उन, उन लोगों के प्रति हो जाते हैं जिनका फिजिकल घर नहीं है संवेदनशीलता उनके प्रति भी रखिए जिनका घर तो है लेकिन घर में मन नहीं है जिनके अपने बच्चे तो हैं लेकिन बच्चों के मन में उन माता पिता के प्रति स्वीकृति नहीं है जिनके जिनके माता पिता तो हैं लेकिन माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है क्योंकि उन्होंने तो मान लिया जिनकी संघर्ष और नोट कमाने कुल मिला के सफलता है तो संवेदनशीलता को पूरे स्वरूप में फैलाइए देखिए तब ये समझ में आएगा कि केवल ये जो जिसको हम सो कॉल्ड दया दिखा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है दया के दया को एक बड़े स्वरूप में हमको लेके चलना पड़ेगा प्रत्येक मानव के प्रति दे लेना चलेगा तो उसको अगर देख पाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया होगा देखिए एक छोटी सी बात हमेशा करता हूँ कि आपने एक बूढ़े के बारे में बात की मैं एक छोटी सी बात आपके साथ ऐड कर देता हूँ कि इस हिंदुस्तान में इतनी बढ़िया संस्कृति सभ्यता की हम तारीफ़ करते हैं वहाँ पर एक लड़की जिस घर में पैदा होती है हमेशा ही उस घर में उसको ये सिखाया जाता है बेटा ये घर तेरा नहीं है क्या कहा हमेशा ये कहते हैं कि घर तेरा नहीं जो बच्चा जिस घर में पैदा होता है यदि उसको ये कहा जा रहा है कि घर तेरा नहीं है तो ये मानवीता है या अमानविता फिर जिस घर में शादी होकर जाती है मैंने देखा कि तमाम ज़िंदगी में वो लोग कोई कोई लोग होंगे जो अच्छे से स्वीकारते होंगे ज़्यादातर केस में देखा गया कि जिस घर में शादी होकर जाती है वहाँ उसके घर वाले उसको घर उसका होने देते नहीं हैं तो आपने संवेदनशीलता को थोड़ा फैलाइए भाई तो आपने को थोड़ा बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है उस पर हम लोग मिलजुल के काम करेंगे